कि भगवान ने दिखाया यहाँ चतुर्भुज रूप से प्रकट हो करके कि मुझे जो गर्भ में आया हुआ मानते हैं वे मेरे रूप को नहीं जानते मैं सब कुछ बन सकता हूँ पर अपने स्वरूप में ही प्रस्तुत रहता हूँ तो कि भगवान यहाँ पर बालक पीछे बने पहले ये छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए कैसे प्रकट हुए कि इनके नेत्र कमल के समान कोमल अम्बुदेव कमल में कोमलता है कमल में विशालता है तो कमल के समान भगवान के कोमल और विशाल नेत्र देखते ही मन लुभा जाता है चार भुजाएं भगवान के हैं उनमें शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए तो बसदेव के मन में आया कि शायद भगवान के पार्षदों का बंधन भी ऐसा ही आता है चार भूया वाले संघ से गदा पद्मधारी तो पार्षद न हो तो पार्षदों के श्रीवत्स का दिन नहीं होता और मणि नहीं होती चार हाथ तो होते हैं ये देखने लगे तो दिखाई दिया श्रीवत्स लक्ष्म गोध कौस्तुभम पीताम्बरम सामृत योग सौभगम भगवान के वक्षस्थल पर ये एक सुवर्णमयी रेखा होती है दहन ओ भगवान की यहाँ पर दहन योग सुवर्णमयी रेखा होती है लक्ष्मी का चिन्ह होता है तो देखा जो वक्षस्थल पर भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह है जो का क्यों और भगवान के श्री गलबेश में गले में कौष्टुभ मणि सुशोभित हो रही है जगमगा रही है और सान्द्र प्रयोग शोभगम पीताम्बरम कहते हैं कि भगवान ने भगवान का जो शरीर है कैसा है दिव्य वर्ण कैसा है कि काली लेह के समान परम सुंदर शाम शरीर है इस शरीर की तीन प्रकाश उपमा भी है भगवान की मानस में आया है और भगवान श्रीकृष्ण के मन में तो बहुत जगह ऐसी चीज आई है नील सरोवर नीलमणि नील नील घर श्याम रसमय का और कोमलता का और सुचिका का नील मणि प्रकाशित सूचिक्रण तो नील सरोह नीलमन नील, नील नीरधर श्याम तो भगवान का जो नवनील नीरज वर्ण है ये रसमय है रसमय है और ये अत्यंत सुचिक्ण है माया है और ये कोमल है तो ये भगवान का सुंदर नील मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर इस पर पीताम्बर फहरा रहा है और महा महारव के तिकुंडल परिशुक शिकुंतलम ये अमूल्य अमूल्य माने जो भगवान के श्रीअंग पर जिसका विराजित होना ही जिसका महामूल्य है जिसको भगवान ने अपने अंग पर स्वीकार कर लिया तो भगवत रूप बन गई तो ये अमूल्य है बहुमूल्य है महान किसी को मिलती नहीं तो इस प्रकार की मणि के द्वारा इनके बने हैं, कुंडल हैं और कुंडल और कीट की क्रांति से जो सुशोभित हो रहे हैं इनके जो घुंघरारे बाल हैं कि कुंडलों के जब कांति पड़ती है और ये मुकुट की आभा पड़ती है तो इनके सुंदर घुंघराले बाल हैं, कुंचित कच है और ये है घुघराले बाल जब ये पड़ती इन पर ये आभा तब ये सूर्य की किरणों के समान चमक उठते हैं, तो सूर्य की किरणों के समान ये भगवान के ये काले कृष्ण कुंचित केश ये सब जगमगा रहे हैं और भगवान के उद्यान कांचन देव कंकना देवी ही भगवान की के कठि प्रदेश में सुंदर बड़ी मनोहर ये कर्धनी की लड़िया जगमगा रही ये जो कांची भगवान की है ये दिव्य रत्नमयी यहां पर ये बात ध्यान में रखने की है कि भगवान का शरीर भगवान के गहने भगवान के कपड़े भगवान के अंग पर आने वाले रत्न ये सब के सब भगवत रूप है कि आनंदमय हैं, चेतन है ये कभी कभी अलग पुरुष रूप में सेवा करते हैं और कभी कभी भगवान की अंग की सेवा करने में लग जाते हैं निरंतर सेवा में रहते हैं तो भगवान के कटिप्रदेश में चमचमाती हुई तादरी करघनी की लड़ियां सुशोभित हो रही हैं और भगवान के भगवान की भुजाओं में ये बाजू बन रहे है। कहते हैं भाई लोग कहते हैं भगवान गहनी क्यों पहनते हैं क्या गहनों से भगवान की शोभा है अरे गहनों से शोभा नहीं है पर गहनों को सुशोभित करना है गहनों के जीवन को धन्य करना है गहने अगर भगवान के अंगों के साथ स्पर्श नहीं पा गए तो जगत में गहनों का जीवन और जन्महीन अगर थक गया तो भगवान तो चाहते हैं कि सबको उनका स्पर्श प्राप्त हो करके सब धन्य हो जाए इसलिए भगवान स्वयं गहने बनकर के और अपने आप को सुशोभित बनाकर उनको सुशोभित करते तो कहते हैं भगवान के भगवान की भुजाओं में मनोहर बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं भगवान की कलाइयों में कड़े हैं, हैं और ये सब प्रस तो चमक रहे हैं इन आभूषणों से सुशोभित जो भगवान है छोटे से बालक उन बालक भगवान के प्रत्येक अंग में गहना है और वो गहने के द्वारा एक अनोखी आभा निकल रही है भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है कैसा है इसका वर्ण है यह है कि ये नील, नील श्याम उज्ज्वलाभा नीलिमा पर श्यामता है और श्यामता पर शुभ्र आभा ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है राम के स्वरूप में श्यामता के जगह हरितिमा इतना उनका नील हरित शुभ्र आभायुक्त और भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है ये नील श्याम शुभ्र आभायुक्त है उज्जवल आभा है तो भगवान के प्रत्येक अंग से अंग अंग से ये आभा निकल रही है प्रत्येक रोम रोम से भगवान के वो तेज पुंज प्रकट हो रहा है वो तेज पुंज रसमय है, है वो तेज पुंज सुंदर है वो तेज पुंज आँखों को झलमलाता नहीं वो तेज पुंज आँखों में अमृत बरसाता है अपनी ओर खींचता है भगवान की ओर लगाता है इस प्रकार से भगवान के प्रत्येक अंग से अनोखी छटा निकल रही है भगवान सुशोभित हो रहे हैं तो वसुदेव जी ने इस रूप में भगवान को देखा एक सतम देखा तो अब मन में अविश्वास नहीं रहा कि कोई बच्चा है सो बात नहीं रही मन में इस रूप को देख करके और उन्होंने समझा कि हरि भगवान जो स्वयं है यही मेरे पुत्र बन करके आ गए हैं तो सदस्य वो फिल्ल बिलो चनो हरि सुतम बिलो क्या नगदम धु जो वसुदेव जी हैं ये पुत्र के रूप में आये हुए भगवान को देख करके दो बात बार तीसरी भी होगी पहले तो आश्चर्य हुआ, ये कैसा सारा तो ये कह खाना जगमगा उठा अंधकार था ऐसा अंधकार था ये अंधकार का भंडन किया है टीकाकारों ने कि ये अंधकार में निश्ठ के अंधकार में डिब्बे लगे तो जहां अज्ञानियों का हृदय अंधकार में डूबा रहता है वहीं जिनका हृदय जागता रहता है वहां ये जन्म लेते हैं। तो सारा कंस मंडल सोया हुआ था कि जागने वाले दो ही प्राणी उस समय थे वसुदेव देव, देव जिन लोगों का हृदय किसी ज्योति से जड़ित हो था वो जगमगा रहे थे दोनों तो पहले उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक ऐसा बालक जो देवकी के बच्चा होने वाला था ये बात ध्यान में थी और ये क्या प्रकट हो गया बड़ा आश्चर्य हुआ छोटा सा बालक कदल नहीं था कद बालक का था प्रमुख बालक बालक रूप था और सारी चीज तो भगवान विष्णु की और रूप बालक का तो अद्भुत बालक छोटा सा बच्चा इस प्रकार से देख करके आश्चर्य में डूब गए पहले असीम आश्चर्य हुआ बड़ा विस्मय हुआ उसके साथ साथ ये भगवान मेरे पुत्र होकर के आ गए तो बस आनंद छा गया आंखें दबदबा आईं, फिल उठी आंखें आँख, आनंद से आंखों में जिनसे मानो आनंद बहने लगा रोम रोम जो उनका है वसुदेव जी का रोम रोम ये में निमग्न हो गया अब वो क्या करते बिचारे वहां पर देव था नहीं उनके पास तो मनी मनोह ने संकल्प किया कि ब्राह्मणों को दस हजार गाय देंगे मनी मनुष्य उन्होंने दे दी दस हजार गाय उन्होंने बड़े आनंद में भर के ब्राह्मणों को दी अब भगवान के अन्कांति से सूती का ग्रह जो है वो जगमगा रहा था भगवान का तो प्रभाव जानने से उनका सारा भय दूर हो गया फिर बुद्ध को स्थिर करके उनसे झुकाया और भगवान की स्तुति करने लगे अब इस भगवान के रूप की स्तुति दी व्याख्या कल हरी ओन जो yaam ghanan ka du mujhe babsa Milan from apartment go mera nida ke tab a milana santa tu nikay go ye birah nida kab mama mana mayu na che go kab mama mana mayu uru na na che go uru anadanu soman Dan samay ek abchit cha ta ku paaki uthe gaur ek abchit cha cha ta ku. जल प्याम घन करब चितु जाती उठे गो श्याम स्वाती जल पा marsego ay shau moon hanin ko du siam milan binu ka tu nahi bhade siam milan binu ka tu भा कछु नहीं मोही सुहा कछु नहीं मोही सुहा श्याम मिलन बिनु कछु रसि ईश्व जीवन में सरस्व मैं कंस के कारागार में, में, में बसुदेव देव की के से आदर्शित होकर भगवान प्रगट हो गए हैं भगवान का अद्भुत बालक रूप वसुदेव जी ने देखा ये कहते हैं कि वसुदेव जी जो थे ये भगवान के ऐश्वरी और माधुरी दोनों भागों के मिले हुए भक्ति थे जैसे नंद जशोदा केवल मधुर वात्सल्य से परिपूर्ण है उस प्रकार से वसुदेव देव के नहीं है वसुदेव देव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं पर वसुदेव देव की भगवान के ऐश्वर्य रूप की ही उपासना साथ, साथ करती है और भगवान ने कहा भी आगे वालेगा युवा माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चाह सकते चिंत तो स्नेहू या से मदगति पड़ा भगवान कहेंगे आगे कि तुम दोनों का मेरे प्रति पुत्र भाव भी रहेगा और निरंतर ब्रह्म भाव भी रहेगा दोनों भाव रहेंगे और इस प्रकार वात्सल्य स्नेह के द्वारा और तत्व चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरी गति की मेरे परम पद की प्राप्ति हो तो वसुदेव जी और देव की भैया ये दोनों के दोनों भगवान के परम भक्त और दो जन्म में ये पहले ही भगवान के माता पिता हो चुके यद्यपि नंद जशोदा की तरह से ये नित्य माता पिता नहीं है एक भगवान के नित्य माता पिता होते हैं वे पर धरा द्रोण की भांति कभी बीच में दूसरे दूसरे भी उसमें संपर्क आ जाते हैं पर वो जब जब भगवान का अवसर होता है तो माता पिता वही आते हैं तो जैसे नित्य माता पिता हैं ऐसे ही नित्य प्रेष श्रीमती राधिका हैं कि नित्य जगह दूसरा नहीं आता ये नित्य है तो ये नित्य माता पिता नंदी जिसोदा की भांतू ये वसुदेव देव की नहीं है तथापि ये इतने भक्त हैं और इतना इनके अंदर देव भाव है ये टीकाकार तो यहाँ तक कहते हैं बड़े सुंदर व्याख्या की वो कहते हैं कि भाई ये जो कहा कि भगवान प्रकट हुए देवकी से तो कहते हैं कि देवत्यान देवरूप तो इसकी ये व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये जो देव की थी वसुदेव जी थे ये देवरूप थे मनुष्य रूप नहीं थे माने जिस समय भगवान इनके अंदर प्रविष्ट हुए और जिस समय भगवान इनके सामने प्रकट हुए जन्म हुआ नहीं कहते प्रकट हुए उस समय इनका वो जो शरीर था वो शुद्ध सत्वमय हो गया